अर्थ मानवों का निरीक्षण करने वाला ज्ञानी सोम जल के साथ मिलकर रहने वाला इस यज्ञ के स्थान में छाननी में से अच्छी प्रकार छाना जाता है हवन करने वाले की भांति यज्ञ स्थान में पात्रों में रहता है उस समय सात ज्ञानी रित्विज तत्प्रज्ञानी इस सोम के पास इस तोत्र कहते हुए बैठते हैं अर्थ उत्तम बुद्धिमान मार्ग जानकर सब प्रकाश में छाना जाने वाला सोम सदैव कलश के समीप जाता है सब काव्यों में रममार होता है धैर्यवान यह सोम पांच प्रकार के लोगों के अनुकूल बनकर उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न कर तुम्हारे वे तीन बार एक ग्यारह अर्थात तेंटीस देवताएं अर्थात सब द्यू में हैं। दस अंगुलियां मेड़ी के बालों की छाननी के ऊपर जलों से बड़ी सात नदियां शुद्ध करती हैं। अर्थ सत्य वह विख्यात सोम का स्थान है जहां सभी स्तोता लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं इस सोम की जो ज्योति दिन के लिए प्रकाश करती है वह मनु का संरक्षण करती है और सोम अपना तेज दशियों के लिए करता है, अर्थ रित्विज पशुयुक्त यज्ञग्रह में जैसा रहता है, या सत्य कार्य करने वाला जैसा राज समिति को जानने वाला होता है, वैसा स्वच्छ छाना जाने वाला सोम कलशों में जाता है, मृग जैसा उदकों में जाता है, त्रिनवतितम सुकतम अर्थ साथ रहकर सींचने वाली बहिनों की भांति दस अंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं, ये अंगुलियां वीर सोम को प्रेरणा देती हैं, हरे वर्ण का सोम सूर्य से उत्पन्न हुई दिशाओं में जाकर रस देता है, तथा शीघ्र दौड़ने व अर्थ देवों को प्राप्त करने की कामना करने वाला कामनाओं को पूरा करने वाला अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य सोम जलों के साथ मिलता है माताओं से जैसे बालक मिलकर रहता है पुरुष जैसे स्त्री के पास जाता है वैसा अपने नियत स्थान के पास जाता है वैसा गावों के दूध के साथ मिलकर कलश में जाता है अर्थ और गौ का दूध का स्थान यह सोम विशेष रीति से पुष्ट करता है उत्तम बुद्धिमान यह सोम रस धाराओं से मिश्रित होता है गौएं अपने दूध से मुख्य सोम को कलशों में मिश्रित करती हैं जैसा धौत वस्त्रों से शरीर आच्छादित होता है अर्थ हे सोम वह तू हमारे लिए देवों के साथ वह धन प्रदान करो हे सोम कामना तू घोरों से युक्त धन प्रदान हमारे लिए करो, रथी वीरों की इच्छा नुसार कामना करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि धनों का दान करने के लिए हमारे पास आए, अर्थ हे सोम, छाना जाने वाला तू हमारे लिए तरा से पुत्र पोतरों से युक्त धन प्राप्त कराओ तथा सबको आनंद देने वाला जल से युक्त धन हमें दे दो, हे सोम तेरी स्तुति करने वाला दीर्घायु करो हे सोम बुद्ध से युक्त धन देने वाला तू सुबह या शीघ्र ही हमारे यज्ञ के समीप आ जाओ चतुर नौ ततम सुक्तम अर्थ जिस समय इस सोम रस में घोड़े पर जैसे अलंकार शोभते हैं और सूर्य में जैसे किरण शोभते हैं वैसी अंगुलियां स्पर्धा करती हैं तब यह सोम जल के साथ मिश्रित हुआ पात्रों में अपना रस देता है तथा कवि की कामना करता है जैसा गौ आदि पशुओं के संवर्धन के लिए माननीय गौशाला में कोई जाता है अर्थ सोम जल के स्थान को दो प्रकारों से अपने तेज से व्यापता है उस समय सर्वज्ञ सोम के लिए भुवन विस्तीर्ण हो जाते हैं उस समय इस्तुत करने वाली वाणियां यज्ञ की कामना करती हुई सोम यज्ञ के दिन इस्तुत करती हैं जैसी गोवे गोशाला में रहकर शब्द करती हैं अर्थ ज्ञानी सोम काव्य अर्थात जिस समय सुनता है वीर पुरुष की भांति सब संग्रामों में जैसा जाता है तब देवों के पास जो धन होता है वह मानों के लिए भूषण जै उस समय यह सोम धन की वृद्धि करने के लिए यज्ञों में स्तुति के लिए योग्य होता है अर्थ वह सोम संपत्ति बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है धन के लिए वह यज्ञ में जाता है वह स्तुति करने वालों के लिए धन एवं अन्न देता है शोभा को धारण करने वाले स्तुति करने वाले ऋतज अर्पण को प्राप्त करते हैं उस नियम पूर्वक हमला करने में सत्य होते हैं अर्थ हे अन्न तथा बल वर्धक रस हमें प्रदान कर गौ को एवं विशेष प्रकाश देने वाला सूर्य निर्माण कर सब देवों को आनंद प्रसन्न कर तुम्हारे लिए सब वे राक्षस सहज पराजित होने वाले हैं तू शत्रुओं को पराभूत कर सकता है पंचन वतितम सुक्तम अर्थ रस निकाला जाने वाला हरे रंग का सोम शब्द करता है शुद्ध होता ह ऋत्तिजों ने अपनी यज्ञ में रखा यह सोम को को अपना रूप बनाता है। इस सोम के लिए स्तुतियाँ हवि के साथ ऋत्तिज गाते हैं। अर्थ रस निकाला हरे वर्ण का सोम यज्ञ की मार्गदर्शक स्तुति रूप वाड़ी को पेरित करता है। नाव चलाने वाला जैसा नाव को चलाता है, तेजस्वी यह सोम देवों के गुप्त नामों को कहने के लिए अर्थ जल की उर्मियों की भांति त्वरा से चलते हैं यह सच है उस प्रकार त्वरा करने वाले ऋतुज इस्तुति सोम के समीप प्रेरित करते हैं सोम को नमन करने वाली इस्तुतियां सोम के पास जाती हैं सोम की कामना करने वाली इस्तुतियां कामना करने वाले सोम को प्राप्त होती हैं अर्थ शुद्ध होने वाले महिषपशु की भाँति ऊंचे स्थान में पहाड़ पर रहने वाले उस सोम का रस निकालते हैं उस कामला करने वाले सोम को स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं तीन स्थानों में रहने वाला इंद्र शत्रु नाशक सोम को अंतरिक्ष में अथवा जल में धारण करता है अर्थ हे सोम स्तुति करने की प्रेरणा देने वाला यज्ञ करने वाले के सहाय की भांति शुद्ध होने वाला तू बुद्ध को यज्ञ करने की प्रेरणा कर जब इंद्र एवं तू यज्ञ में साथ बैठते हो तब हम उपासक उत्तम भाग्य के स्वामी होंगे तथा उत्तम पराक्रम करने वाले हो जाएंगे शर्णवतितम सुक्तम अर्थ सेना का संचालन करने वाला वीर सोम शब्दों की गाओं की कामना करने वाला रथों के अग्रभाग में जाता है इसके सैन्य को आनंद होता है मित्रों के लिए इंद्र के लिए आवाहनों को कल्याण रूप करके यह सोम सफेद रंग के वस्त्र धारण करता है, सोम दूध के साथ मिलकर रहता है। अर्थ रित्तिज लोग हरे वर्ण के इस सोम के रस को अच्छी रीति से शुद्ध करते हैं, घोड़े आदि जिसमें नहीं लगते ऐसे यज्ञ स्थान में इस्तुतियों से प्रसन्न करते हैं, वहाँ वह सोम रहता है। इंद्र का मित्र यह ज जाता है अर्थ हे दिव्य सोम वह इंद्र के लिए पीने योग्य हमारे देवों के लिए चलाए हुए इस यज्ञ में बड़े इंद्र के पीने के लिए रस निकाल कर दे पानी के साथ मिश्रण करने वाला तू तथा इस दुलोक को वर्षा के जल से युक्त करके विस्तृत अंतरिक्ष से आने वाला तू छाना जाकर हमारे लिए धन का देने वाला तू है अर्थ शत्रु से अजिक्य होने वाले के लिए शत्रु से मारे न जाएं इसलिए हमारा श्रेष्ठ जीवन हो इसलिए बड़े सब प्रकार के यज्ञों के लिए हे सोम तू शुद्ध रस देने वाला हो जाओ सब ये मित्र यही चाहते हैं हे रस देने वाले सोम यही मैं चाहता हूं अर्थ सोम रस निकाल कर देता है यह सोम बुद्धि का निर्माण करता है दुलोक का निर्माण करता है पृथ्वी का निर्माण अर्थ यह सोम देवों में ब्रह्मा के सदृश ज्ञानियों में मुख्य पदधारी के सदृश विशेष विद्वानों में ऋषि के सदृश मृगों में महिश के सदृश महाबलिष्ठ पक्षियों में शेन पक्षी की भांति हिंसकों में शस्त्र की भांति यह सोम शब्द हुआ छाननी में से छाना जाता है अर्थ रस निकाला हुआ सोम मन के लिए तय लगने वाली स्तुतियां प्रेरित करता है नदी जैसी शब्द को प्रेरित करती है बैल जैसा गुप्त स्थिति को देखकर दुर्बलों द्वारा और निमारणीय इन बलों को धारण करके खड़ा रहता है जैसा बैल जैसा गौओं में ज्ञान पूर्वक रहता है अर्थ आनंद बढ़ाने वाला वह सोम युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करके शत्रु के लिए अनाक्रमणीय होकर हजारों बलों से युक्त होकर शत्रु के बल पर हमला कर हे सोम शुद्ध होता हुआ ज्ञानी तू इस तुतियों को प्रेरित करता हुआ इंद्र को देने के लिए गोदुग्ध में मिलकर सोम रस की लहर को प्रेरित कर